सहना वगत सहन भून सह वीर कर्वाहे तेजस्वी नस्विषा ओम शांति शांति शांति अनुवाद की बीसवीं कक्षा तेईसवें अभ्यास से चलेगा इसमें प्रारंभ में दो शब्द राहु और केतु ये पुर्लिंग उन्त शब्द हैं आगे एक शब्द दिया है कक्षा ये स्त्रीलिंग आकारांत बस शब्द तीन ही हैं और आगे धातुएं आ रही हैं अध धातु ये अदादिगण की पहली ही धातु है अधभक्षणे और कल चर्चा हुई थी कि अदादिगण में शप आता है चार लकारो में लेकिन उसका लुक हो जाता है तो अति अतः अदंती इस तरह से रूप चलेंगे इसके और ग्रस धातु ये निगलने अर्थ में आएगी तो ग्रस ये आत्मनिपद में आती है ग्रसते ग्रसेते ग्रसंते इस तरह से और राजधातु ये शोभित तो होना राजीप ये भी आत्मनिपद में है राजते राजे राजे हम्मरी विलोडने या बाधातु ये भी आत्मनिपद में आएगी तो बाधते बाधेते बाधनते दुख देना किसी को और लघ लंघने ये लंग धातु है लांगने अर्थ में है ये और इसका भी आत्मने का ही रूप बनेगा लंघते लंघेते लंघनते संख्यावाची शब्द आगे दिए हैं विशेषण वाले भाग में तो एकादशन दश और एक को जोड़ दिया गया है एकादशन ये ग्यारह के लिए मूल शब्द ऐसे ही द्वादशन त्रयोदशन चतुर्दशन पंचदशन षोडशन यहाँ शश और दश को जोड़ते हैं तो षोडश बन जाता है षोडशन सप्तदशन, अष्टादशन तो यहाँ तक के जो शब्द हैं ये ये सदा तीन लिंगों में एक जैसे और बहुवचन में चलते हैं आगे यदि हम नवदशन कहेंगे तो वो भी इसी प्रकार का आएगा वो भी तीन लिंगों में और बहुवचन में चलेगा लेकिन नवदशन के स्थान पर यदि हम एको और बोलेंगे अर्थ दोनों का वही है उन्नीस तो क्योंकि उसमें विंशति शब्द जुड़ चुका है और नवदशन में दशन शब्द जुड़ा हुआ है तो विंशति जुड़ जाएगा तो विंशति सदा स्त्रीलिंग में आता है इसलिए एकोन विंशति स्त्रीलिंग में आएगा और सदा एक में आएगा ऐसे ही विंशति ही शब्द और त्रिशत चतरशत पंचाशत सप्त अशीति नवति यहां तक अर्थात एको विंशति से लेकर के और नवति तक ये एक वचन और स्त्रीलिंग में आएंगे नवति से आगे नव नवनबती तक ले सकते हैं उसके बाद फिर शतम यानी कि शत और इसके भी आगे की संख्याएं ये नपुंसक लिंग में चलती हैं और एक वचन एक वचन का तात्पर्य एक सौ बोलना है तो दो सौ बोलना है दो वचन हो जाएगा दो सैकड़ा तीन सैकड़ा तो उसमें फिर बहुवचन हो जाएगा तीन से आगे तो इन्होंने अधातु के लिए कहा है कि इसके सभी दसों में रूप याद करने के लिए क्योंकि इस भाग भाग में में में में तो सभी रूप में आ रहे हैं प्रथम केवल पांच में थे लट -लोट, लंग विदलिंग और लिट इसमें सभी दस लकारों में आएंगे लेट लकार इसमें नहीं आएगा तो नियम सौ में यह बताया है इन्होंने कि विंशति हम जब संख्यावाची शब्द बोलते हैं वो चाहे एकोन विंशति के ही साथ में बोलें तो उसके आगे इन्हें विंशति से लेकर के और नवनवति तक जो बताया था मैंने इन्होंने सभी लिख दिया है तो सभी की एक सीमा होगी इन्होंने लिखा है कि विंशति के बाद के सभी संख्यावाची शब्द केवल एक वचन में आते हैं एक वचन में तो आएंगे सभी लेकिन लिंग बदल जाएगा उनका नवनवती तक स्त्रीलिंग रहेंगे उसके बाद नपुंसक लिंग रहेंगे ये वाक्य दिया है विंशत्याद्या सदकत्व सर्वाह संख्यय संख्यो हो संख्यय की संख्याओं में ये सारे शब्द सदा एक वचन में रहते हैं और रूपों के विषय में बताया कि एकादशन से लेकर के और अष्टादशन और यदि हम नवदशन बोलते हैं तो उसको भी ले सकते हैं तो वहां तक के रूप दश, दशन शब्द के समान चलेंगे अर्थात केवल बहुवचन में और एक से लेकर के नवनवती तक अभी जो बता रहा था मैं वही वाक्य है ये ये सारे शब्द स्त्रीलिंग और एक वचन में अब जिनमें इनमें कई शब्द ऐसे हैं जो एकांत हैं जैसे एकोन विंशति है या विंशति है शि सप्त अशीति नवति ये तो चलेंगे स्त्रीलिंग में मति के समान तो वही दिया है कि जिनके अंत में ई है उनके रूप मती के समान लेकिन कुछ इसमें तकारांत है जैसे त्रिशत चतवारिशत और पंचाशत तीन शब्द ये इनके भी स्त्रीलिंग में चलेंगे तो ये सरित शब्द तकारांत स्त्रीलिंग में दिया हुआ है इन्होंने उसके रूप दिए हैं सरित शब्द के तो उसके अनुसार इन शब्दों के रूप चलेंगे आगे है कि संख्यय बनाने के लिए संखेय का तात्पर्य क्योंकि संख्यावाची शब्द ये विशेषण बनते हैं तो जो जिसकी गणना की जाती है वो हो गया संख्यय तो उसमें ये नियम दिया है कि एक से दस तक के संख्यय अर्थात जो पूर्ण प्रत्यांत की बात कल हो रही थी तो उसमें कल विस्तार से ये विषय आ चुका है वैसे तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ, सप्तम अष्टम नवम दशम और आगे के जो अन्य शब्द हैं उसमें फिर और भी प्रत्यय उसमें परिवर्तन होता है और तमठ प्रत्य आता है आगे विंशत्यादिभ्यम तरस्याम जो सूत्र है और डट तो होता ही है सर्वत्र तो इसमें जो लिखा है इन्होंने कि एक से लेकर के दस तक ये हो गए और ग्यारह से लेकर के अठारह तक यानी एक से लेकर दस तक तो प्रथम ये प्रथम त्रुणादि कोष से बनाया था प्रथे रमच प्रथम और द्वितीय तृतीय में तीय तीय प्रत्यय था देश संप्रसारणम संप्रसारण चतुर्थ में थुक आगम हो गया था डट को कतिपय चतुराम शिक्षुक और पंचन में पंचम जब बनाएंगे तो नांताद नांत जो शब्द है नकारांत और असंख्या देह संख्या जिनके अन्य नहीं है आदि में उनमें मटागम हुआ था तो पंचम और षठ में तो थोक होना ही है उसी सूत्र से जो पहले चतुर्थ में जिसने किया था तो पंचम सप्तम नवम दशम इसमें मठ हो जाएगा तो ये तो हो गए दस तक के और ग्यारह से जब प्रारंभ करेंगे हम एकादश शब्द से एकादशन शब्द है और उसका पूर्ण प्रत्यांत बनाना है उसको तो वहां पर तस्पूर्ण डट अब डट ही करेंगे अब मठ क्यों नहीं करेंगे क्या नकारांत नहीं है ये ऐसे नहीं बिना सोचे नहीं पहले आप उत्तर को अपने परख लीजिए क्या बोल रहे हैं मेरा प्रश्न है कि मट यहाँ जैसे हमने पंचम सप्तम दशम यहाँ मट आगम किया डट को तो एकादशम ऐसे क्यों नहीं बना रहे द्वादशम ऐसे क्यों नहीं बना रहे आपने ध्यान नहीं दिया मैंने कहा था नानताद असंख्या देने अर्थ भी खोला था कि संख्या आदि में नहीं होनी चाहिए तो संख्या आदि में आ गई तो मट नहीं होगा तुम सौरभ देर से पकड़ते हो बात के लिए हम्म तुम्हें तो बहुत जल्दी पकड़ना चाहिए तो अब केवल डट ही रहेगा बस डट तो होना ही है सर्वत्र लेकिन मट नहीं होगा तो एकादशह द्वादशह त्रयोदशह चतुर्दशह त्रयोदश षोडशह सप्तदशह अष्टदश या अष्टाद अष्ट में विकल्प रहता है आकार का और नवदश इस तरह से बनेंगे स्त्रीलिंग में आकारांत बन जाएगा और इसमें नहीं इकारांत क्योंकि डट है ना टित होने से टिथोनिस और नपुंसक लिंग में एकादशम द्वादशम ऐसे करके तो ये बनेंगे अब तमट जो होता है ये विंशति से प्रारंभ होता है फिर विंशत्यादिभ्य तमट अन्य तरह से वो भी विकल्प से है तो तम अभी यानी कि विंशति विंशति से लेकर के आगे की संख्याओं में हम दो दो रूप बना सकते हैं जैसे विंशति से हमें बोलना है बीसवा तो दो प्रकार से बोलेंगे कैसे विंशति तमह ये तमट हो गया और विंश और डट करेंगे अकेला तमट नहीं करेंगे क्योंकि अन्य तरस्याम है वो तो उस अवस्था में ती विंशतर डीती भ होने से विंशति के ती का लोप हो जाएगा तब बनेगा विंश बीसवा एक विंश द्वांश ऐसे एक विंशति तम दवा विंशति तमह तो इसको देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि 11 से 18 तक के संख्यय शब्दों में अंत में अ लग जाता है अ का तात्पर्य वही डट का अकादश आदि लेकिन 19 लिया है इसलिए इन्होने क्योंकि हम 19 को दो प्रकार से बोलते हैं नव और एकोन तो एकोन में क्योंकि विंशति आ गया तो विंशति का नियम लग जाएगा विंशत्यादिभ्य तमटन तो विंशति यानी एकोन विंशति और केवल डट करेंगे तो विंशा है तो उन्नीस से आगे संख्य शब्दों में यह हो जाएगा और ये क्योंकि सारे विशेषण होते हैं तो पुललिंग में अकारांत रहेंगे या नपुंसक में गृह शब्द के समान या स्त्रिंग में नीप हो जाएगा टिड्डा से आगे जोहत्यादि गण की के विषय में बताया है कि गण की ज्योत्यादिगण की विशेषता ये है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में विकरण नहीं लगता है तो ये तो बात अदादिगण में भी बोल सकते हैं हुँ? हुँ? ना ना कर देता है न आपका देता उत्तर फिट नहीं बैठ पाता पहले प्रश्नों को समझा करो आप मैंने कहा इनका वाक्य है कि जो गण की विशेषता यह है कि इसमें धातु और प्रत्यय के बीच में विकरण नहीं लगता है तब मैंने यह बोला था कि ये वाक्य तो अदादिगण के साथ भी जुड़ जाएगा तो आपने क्या उत्तर दिया आप सोचा तो करो कि प्रश्न के और उत्तर क्या तो ये वाक्य वहां भी हटा सकते हैं हम इतना है कि वहां भी शप आया था यहां भी शपाया था वहां उसको लुक कहकर हटाया श्लू कह के हटाया स्वामी तो में आ गया नहीं आया विकरण नहीं आता है बीच में ये बात दादीगण में भी है वहां नहीं बाद आता विकरण परंतु यहाँ पर जो में इसको द्वित्व करेंगे ही श्लू कह के हटाया इसलिए तो जोहोती दाती है दाती इस प्रकार से वाक्य बनेंगे संधि दी है इसमें रेफ के स्थान पर जो पुकार करने वाले दो सूत्र है आतोरो ये पीछे आ चुका है और हसीचे उसके आगे है आतोरो लगाते हैं तो तीन सूत्र एक साथ लगते हैं एक तो यही लगेगा और दूसरा गुण करेंगे आधगुण से और तीसरा एंगह पदानता दत्ती से पूर्व रूप करेंगे और हसीचर लगाएंगे तो दो सूत्र एक तो हसीचा लगेगा दूसरा आद गुण तो हसीचा और अतो अतोरो में समानता क्या है समानता यह है कि दोनों सूत्रों को आगे हृस्व आकार चाहिए वो दोनों सूत्रों को रेप से पूर्व चाहिए। लेकिन हारे से आगे वाली बात में दोनों का अंतर हो चुका है एक हृस्वकार मांगता है आगे एक हश मांगता है आगे तो जैसे राम वदती है तो विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे खर प्रत्याहार न होने से तो रामस के सकार को रू होने के बाद उस रेफ के स्थान पर ये उकार करेगा गुण होकर के रामो वदती। दूसरी बात इसमें ध्यान देने की होती है कि रेफ मात्र को उकार नहीं करते हैं ये दोनों सूत्र ये रू के रेफ को उकार करते हैं अर्थात वह रेफ अनुबंध उकार उसमें पहले होना चाहिए अगर मात्र रेफ है उसमें पहले रू नहीं था वो तो ये सूत्र दोनों नहीं लगेंगे जैसे प्रातर अग्निम मंत्र बोलते हैं नहीं तो वहां कहा बोलते हैं प्रातो अग्निम क्योंकि वो प्रातर में रेफ रेफ ही, ही है मूल अवस्था में उसमें उकार अनुबंध नहीं था विश्व देव सवितर सवितर दुरीतानी समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या बताओ जोर जो से बोला करो ये और भी लोग सुनना होता है औरों और मूल धातु में जो रहे से पहले से ही धातु में? में कहा है रे प्रातिपदिक है तो धातु कहा है ये ये तो प्रातिपदिक है आप दीजिए उत्तर हाँ सवितर में जो रेफ है स्पष्ट बोलिए अनुबंध सही नहीं है क्यों नहीं है अनुबंध सहित हुआ मूल शब्द तो सवित्री है ना सवित्री अरे है। मूल शब्द सवित्री है उसका संबोधन का रूप है ये सवितर तो संबोधन में हृस्व से गुणा से गुण हुआ अब रिको गुण क्या होता है क्या होता है रिको गुण हो, श्री है, आर? हो जाएगा या की बात है अर या ना होता होता है। आर होता है आर है उ रेफ में? कहा स्पष्ट नहीं जी। ऊ नहीं है बस अनुबंधाई नहीं उसमें भाई उरण रप ने रेप जोड़ा है रू नहीं जोड़ा है नहीं तो क्या बनता क्या बनता मंत्र में विश्वाण बड़े धीरे बोलते हो सभी सभी तो सभी तो बन सबितो दुर्तानी ऐसे बनता हसीचर लगा करके ऐसा नहीं बना थोड़ा एक्टिव रहा करो तो ये हो गया रामो बदती ऐसे ही मेघो वर्षती नरो हसती बालो लिखती उदाहरण के वाक्य देखिए एकादश छात्रा है छात्रा बहुत से न लेकिन ये एक आदर्श इसमें भी बहुवचन रहेगा लिंग का कोई संबंध नहीं है जैसे द्वादश स्त्रीलिंग आने पर भी द्वादश ही रहा द्वादश बालिका त्रयोदशी पुस्तकानी नपुंसक लिंग में त्रयोदश रहा चतुर्दशी फलानी और एको विंशति ही पुष्पाणी पुष्पाणी बहुवचन है लेकिन एको विंशति एक वचन है तो विंशति से लेकर के और नवनवती नब तक और आगे की अन्य संख्याओं में भी एक रहेगा लेकिन नवनवती तक स्त्रीलिंग रहेगा ये पुष्पाणी संति प्रथमायाम कक्षायाम ये अर्थ में ले, ले लिया है इन्होंने यद्यपि पूर्ण प्रत्यय होता नहीं है प्रथम शब्द में लेकिन अर्थ वही देता है ये पहला तो प्रथमायाम कक्षायाम ये स्त्रीलिंग में होने से टाप हो गया है और अन्य जो बनेंगे पूर्ण प्रत्यांत तो स्त्रीलिंग बनाएंगे वहां टित होने से टिडाने लगता है लेकिन प्रथम में क्योंकि यह टित नहीं है तो टाप ही होगा द्वितीय यह भी टित नहीं है क्योंकि तीय प्रत्यय हुआ है यहां यहां डट नहीं हुआ जहां डट होगा और डट को फिर मट आगम होगा या न हो तो वहां तो टित होने से नीप होगा लेकिन द्वितीय और तृतीय में तीय प्रत्यय है और चतुर्थ में चतुर्थ में तो आगम बोला ना आपने प्रत्यय कौन सा है डट है तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग में चतुर्थी हो गया वहाँ चतुर्था नहीं बोलेंगे ना नहीं बोलेंगे षष्ठी जैसे यहाँ बोल रहे हैं द्वितीया तृतीया तो चतुर्था मत बोल देना कहीं द्वितीयाम हम्म कक्षायाम पीछे से ले लेंगे त्रिशत तृतीयाम चतुर्थी का सप्तमी में चतुर्थया पंचाशत ये ये सब एक वचन में ही है बालो भोजनम अति तो इन्होंने हसीचर का प्रयोग यहाँ दिखाया है आकर के अब अब तक के बाईस अभ्यास यूं ही निकल गए उल्लंघन करते हुए उस सूत्र का तो अति ये लटलकार अतु लोट हो गया अद्यति लिट अद्त ये विधिलिंग और आदत लंग बादरे। खाया राहु सूर्यम ग्रसते माम बाधते अब दुख मुझे दुखित कर रहा है मुझको बाधित कर रहा है मुझको विलोडित कर रहा है बाधरी विलोडने है तो माम ये कर्म हो गया दुख नपुसिंग में ही आता है ये शब्द सूर्य मरीची भी ही राजते मरीची का प्रयोग बहुवचन में सुशोभित है वो चमक रहा है सुशोभित का तात् यहां पर चमक रहा है सूर्य चमक रहा है कहा सूर्य नहीं चमक रहा है उसकी मरीची या उसकी किरण आ रही है तो वो चमक रहा है दिखाई दे रहा है शिष्य लंघते यहां इन्होंने देखो उल्लंघन कर दिया हसीचा का सूत्र समझा करके भी कर दिया कि नहीं जब बालो भोजनम हो गया तो यहां शिष्यो क्यों नहीं होगा शिष्यो गिरिम लंघते पर्वत को लांगता है तृतीया कक्षाया यद्यपि यहाँ संधियों का नियम हम सब देखते हुए चलेंगे तो कक्षाया न होकर के ये कक्षाया बनेगा भूभगो सूत्र लग जाएगा अभी इन्होंने दिया नहीं है वो तृतीया कक्षाया एकादशह एकादश हम्म ये पूर्ण प्रत्यांत हो गया डट और यहाँ डट के अलावा और कुछ नहीं होगा क्योंकि दो दो बनते हैं विंशति से प्रारंभ करके चतुर्थिया द्वादश चतुर्थी कक्षा का बारहवा चतुर्थिया तो चा, में भी विसर्ग हो पाएंगे को लगेगा और छात्र अत्र यहाँ सूत्र पीछे आ चुका है लेकिन ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं अभी छात्रोत्र स्त हम्म अस्थि क्यों होगा दो है ना एक तृतीय कक्षा का ग्यारहवा चतुर्थी कक्षा का बारहवा दो होगा तो हो नवम्या कक्षाया विंशति तमे विंशति तमो अब यहाँ विंशति तमट करेंगे तो विंशति तम और केवल डट रहेगा तो विंश बीसवा ये तमट आगम है प्रत्यय तो वही डट चल रहा है कैसे पता लगा ये तमट आगम है प्रत्यय नहीं है क्योंकि टितिए आगम नहीं है प्रत्यय ये कैसे पता लगा क्योंकि उसमें अनुबंध है ही नहीं आगम में अनुबंध होता है कि नहीं और आगम को हमेशा टित रखेंगे कित रखेंगे मित रखेंगे और जब ये बातें नहीं है तो फिर आदेश ही है तो वो तो थोड़ी कहेंगे उसको ऐसे ही थुक करते हैं हम तो थुक में ककार लगा दिया तो यागम हो गया तो नवम्या कक्षाया विंशति तमो या विंशोवा दशम्यामो त्रिशो वात्रोत्र स्त यहाँ छात्रोत्र लिखा हुआ है पीछे छात्र अत्र ऐसे किया था काद्यतिथिस्ती हम्म आज तिथि क्या है तो तिथि स्त्रीलिंग का है इसलिए का तो पंचमी षठी सप्तमी अष्टमी बार चलिए अनुवाद बनाइए प्रथम कक्षा में उन्नीस अब ये अंत में जो शब्द आ रहा है, है। छात्र हैं यानी कि छात्र पुलिंग का चलेगा ये तो क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको 19 की आप संस्कृत क्या बनाएंगे भाई 19 में अगर छात्रा है हुँ। तो एको एक तमी हैं संख्या संख्या अच्छा संख्या, संख्या है हाँ तो ठीक है संख्या में तो ये जो एक ग्यारह से लेकर के और ये अठारह उन्नीस तक ये तो एक वचन में ही रूप चलते हैं इनके और स्त्रीलिंग में तो नहीं इसमें तीनों लिंगों में समान रहते हैं ये तो प्रथमायाम्म कक्षायाम एकोन विंशति द्वितीयाम विंशति तृतीयाम त्रिशत चतुर्थ्याम चवाशत पंचम्याम पंचाशत और षठ्या सप्तम्याम सप्तति अष्टमी अशीति च। अब शतम रहेगा शता या ने और न पुंसकलिंग रहेगा दशम्या शत च शतम्या? छात्रा सन्ती हो गया प्रथम कक्षा के अब यह पूर्ण प्रत्यांत का आ गया और इसमें आपको विशेष का ध्यान रखना होगा तो विशेष है इसमें छात्र पुल्य तो प्रथम कक्षा के प्रथम सै प्रथमाया है, प्रथमा और कक्षाया तो प्रथमाया कक्षाया अब ग्यारहवें को हम क्या बोलेंगे ग्यारहवा एकादश डट प्रत्यय करके देखो ग्यारह है संख्या ग्यारह है संख्या इसका भी एकादश और ग्यारह ये भी एकादश वहां नकार लोप हो करके अकारांत रह गया एकादश यहाँ डट प्रत्यय करके टीभा का लोप करके और फिर एकादश रह गया तो रूप तो एक सा ही रहा मूल शब्द तो प्रकरण के अनुसार ध्यान देना होगा तो प्रथम प्रथम कक, प्रथमाया कक्षाया एकादशम द्वितीया द्वितीया पंचदशम ये द्वितीय व्यक्ति लानी है क्योंकि को है ना छात्र को बुला रहे हैं तो पंचदशम और तृतीया चतुर्थया अब यहां पर विंशति के आगे हम अब दो दो रूप दो में से कोई बोल सकते हैं या तो विंशति तमम अथवा विंशम तो पंचमा चतुर्थ पंच, चतुर्थया चतुर बोला था ना यहाँ पर देखो तृतीया तो अलग हो गया चतुर्थी का ष्ठी में बनेगा चतुर्थ्या ऐसी पंचमी बनेगा उसका ष्ठी में पंचम्या तो पंचम्याश चारिंशत तमम अथवा चतरिंशमी पंचम्याश चारिंशत पंचम् तमम अथवा चतविंशमश अब षष्टी का ष्ट पंचाशत तमम या पंचाशम सप्तम्याम याष्टम तमम और ती को हटा देंगे तो ती भी नहीं ती तो इधर ही हटेगा ती विंशते है किसका किसका बोल रहे नहीं। हाँ नहीं ष्ट वो जो उसके आगे है नानता दिभ तक हो गया और ष्यादेश आदि से लेकर के आगे की संख्याएं जो आ रही हैं इसमें यदि संख्या पूर्व में नहीं है संख्या यदि पूर्व में नहीं है तो ऊपर से जो अनवृत्ति आ रही है तमट की और अन्य तरस्याम की तो विकल्प से तमट हो जाएगा तो में नहीं पहले उसको देखो ना सूत्र को विंशत्यादि त्रस्याम तमड़ा कौन सा पृष्ठ निकाला है हाँ सैतालीस पृष्ठ पर विंशत्यादिभ्यस्त तमट अन्य ये हो गया और इसके बाद है फिर नित्यम शतादि मास अर्धमास और संवत्सर संवत्सराच्य इसमें नित्य ही तमट होगा हम्म उसके बाद है फिर ष्ट और असंख्या देह संख्या इनके पूर्व में न हो इन्हें एकष्टी द्विष्टि ये बनाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा ठीक है अर्थात यदि संख्या पूर्व में इनके नहीं है तो उस अवस्था में तमट ये आगम हो जाएगा उसको डट को डट को तमट आगम ठीक है तो ये है वो नित्यम तो अलग हो गया उसका में नहीं नहीं। हैं? में नहीं। हाँ षष्टि में उसका अगर संख्या पूर्व तो नहीं, नहीं है अकेला षष्टी सप्तति अशीति नवति लेकिन षष्ठी के बाद में एक षष्ठी द्विष्ठी त्रिष्ठी हाँ तो ये सूत्र नहीं लगेगा फिर तो हम्मी देखो फिर समझो ऊपर जो आ रहा है ना विंशत्यादि अभ्यास तमट तो विंशत्यादि आदि कहने से सारे आ गए और तमट का विकल्प हो गया अब सारे आ गए तो शत शतादी शब्द भी आ गए शत सहस्रदि मास अर्धमास ये भी आ गए संवत्सर ये भी ये ये लक्ष्य जोड़ दिया इन्होंने ये ये अलग से जोड़ दिए हैं, ठीक है यह विंशत मास अर्धमास नहीं आएंगे। इनको अलग से, से लेकर केमट तो करता है वहां विकल्प नहीं है केवल डट का प्रयोग वहां नहीं होगा जैसे हमें सोवा बोलना है तो शत तम बोलना ही होगा हम शत से डट कर लेसा नहीं ये तो ये हो गया अलग लेकिन विंशतियादिभ्य सूत्र से विंशति से लेकर के आगे की सारी संख्याएं आ रही हैं और शताब्दी वाले सूत्र ने शत से आगे तक की तो सुरक्षा कर दी लेकिन नव नवति तक तो अभी सुरक्षा नहीं हुई है ना पूरी वहां तो फिर तमट विकल्प से होना ही है पूर्व सूत्र से उसके लिए फिर अगला सूत्र आया कि शि सप्त अशीति नवति कितने शब्द हो गए चार इन चार के लिए ये सूत्र है इन चार के लिए क्या कह रहा है ये नित्य तमट होगा समझ आ गया नित्य तमट होगा हाँ और संख्या आदि में आ गई तो फिर विंश इत्यादि लगना वो विकल्प से करेगा तमट ये इस तरह से है ये तो कहा थे हम हाँ दूसरे वाक्य में के पचास में हाँ, पंचाशत है हाँ, सप्तम्याम हाँ, अब नित्य ही बनाए हैं और अष्टम्या सप्तम नवम्या नवम्या अशीति तमम दशम्या नवति तमम छात्रम अब यहाँ पर नवति तमम इतना सारा कह के ये क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं तो छात्रान यहाँ आएगा अब छात्रान बहुवचन आ हाँ। गुर और भुला रहे हैं आहवंती इसमें हुए धातु आ गई है पीछे है हाँ? आंग प्रयोग करते हैं बुलाने में करके नहीं। नहीं। बुलाता है चलिए आगे रामदत्त खाना खाता है तो रामदत्त भोजनम अति बालक फल खावे बालक फलम ठीक है सुशीला भात खाएगी सुशीला भक्तम यादनमती अच्छे। अनिट धातु है ये अध भक्षण अधिश्यति नहीं होगा अत्यति शिष्य ने खाना खाया तो शिष्य भोजनम नुँ। आदत नुँ। देवदत्त को फल खाना चाहिए अब यहाँ अभी हमें कृत्य प्रत्यय का तो प्रयोग नहीं करना है अभी तो लकारों का ही प्रयोग करना है कृत्य आगे आएंगे इसे बन जाएगा कृत्य से भी ये तव्य प्रत्यय करके या अनियर करके लेकिन लकार का ही प्रयोग करना है तो देवदत्ता फलन है हाँ देवदत्ता हा फलम अज्ञात दूसरे ढंग से राम को फल खाना चाहिए राहु सूर्य को ग्रसता है इसके क्या गुरुजी किसका राम को फल खाना चाहिए राम फलम अज्ञात इसमें क्या हो गया राहु सूर्य को ग्रसता है राहु सूर्यम् ग्रसते केतु चंद्रमा को ग्रसता है केतुष चंद्रमसम चंद्रमस शब्द आ गया इसमें पीछे आ गया है इंदु वगैरह है ये आयु हुए चंद्र भी अकेला शब्द ग्रसते राजा शोभित होता है तुंद्र को राजते, तुंद्रिपो राजते। शोभते भी हो जाएगा लेकिन शुभ धातु शुभ धातु का इन्होंने प्रयोग अभी नहीं किया है राजरी तो राजते और राजन का ही प्रयोग करेंगे तो राजा राजते पाप मुझको दुख देता है पापो पाप पाप पाप। पापम हा पाप नपुंसलिंग का है पापम माम, माम बाधते हैं पाप नपुंसलिंग में पापम माम बाधते और माम की जगह मां भी बोल सकते हैं आप पापम, पापम माम बाधते मां मां बा माम भी हो जाएगी हां सेनापति पर्वत को लांगता है सेनापति ही गिरी बोलेंगे तो सेनापतिर गिरी लंघते अशुद्ध वाक्यों में इन्होंने दशमे जैसे दिया है ये तो कक्षा स्त्रीलिंग का है इसलिए नीप हो करके दशमी बनेगा और स्त्रीलिंग में वो इसमें क्या नाम सप्तमी सब, व्यक्ति में दशम्याम कक्षायाम और शतानी भी अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि शत शब्द अगर शतानी बोलेंगे तो अशुद्ध वैसे तो नहीं है लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा शतानी छात्रा का अर्थ हो गया सैकड़ों छात्र यानी सौ से अधिक और सौ से अधिक नहीं शतानी का अर्थ क्या हुआ क्या तीन सौ या तीन सौ से अधिक अगर हम कहें सौ से अधिक और मतलब सौ से अधिक है और दो सौ भी नहीं बने उसमें ही प्रयोग नहीं आएगा ये वहां बोलनी पड़ेगी संख्या और दो सौ है तो क्षते अब दो सौ से अधिक है और तीन सौ नहीं बने तभी संख्या बोलनी पड़ेगी अब 300 सौ है तो शतानी होगा 300 से अधिक सारे फिर वो शतानी शतानी सैकड़ा से चलता जाएगा तो शतम छात्र ऐसी कक्षा शब्द स्त्रीलिंग का है उसके साथ में ष्ठी व्यक्ति का रूप सप्तम न होकर के सप्तम्या है सप्तम्या कक्षाया फलम तो अदत् न होकर के अतु क्योंकि इसमें शब्द का लोक हो जाता है ऐसे ही विधलिंग में अदेत न होकर के अगला अभ्यास देखते हैं चौबीसवा इसमें दो प्रातिपदिक दिए हैं संख्या शब्द है और कीर्ति कीर्ति स्त्रीलिंग में आता है मती के समान रूप चलेंगे इसके तीन प्रत्यांत है क्री धातु से धातुएं इसमें और आ रही हैं तो इस ये अस धातु ये अदादि गण की ही है असभूवि तो अस्ति स्तह संति तो इस धातु के सारे के सारे रूप दशम लकारों में आपको देखना है आगे प्रथ विस्तारे ये फैलने अर्थ में आती है इसी से बनता है पृथ्वी शब्द और ये आत्मने में आएगी प्रथते प्रथेते ते प्रथनते ऐसे त्वर धातु है त्वरा, त्वरा संभ्रमे शीघ्रता करने अर्थ में आती है ये और ये भी आत्मने में है तो त्वरते शीघ्रता कर रहा है क्षुभ संचलने ये भी आत्मने में है क्षुभते क्षुभते क्षुभते दुखी हो जाना हिल जाना संचलन और स्पदी स्पदी चलने, थोड़ा चलना तो थोड़ा चलना क्या है फड़कना हिलना तो इदित होने से नुमागम स्पंदते स्पंदित स्पंदनते और भ्रंश धातु है ये भ्रशु भ्रंशु अध पतने ये नीचे गिरने में ये भी आत्मे में है हैं? है? तो ये भी आत्मनिपद में है भ्रंशते भ्रंशते भ्रंशंते और भ्राजरी दीप्त जैसे राजरी राज है ऐसे ही भ्राजरी दीपताव है उसी अर्थ में है ये भी आत्मपद की है भ्राजते भ्राजेते भ्राजन्ते अव्यय देखिए अद्य तो ऐसे लग रहा है जैसे कि सप्तमी का एक वचन है लेकिन ऐसा ही अव्यय है ये और आज कल इस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं अध्यय तो नहीं, तो नहीं नहीं प्रत्यय वैसे नहीं है लेकिन ये एकांत निपातन ही माना जाएगा बनेगा इसमें अध्यय तो तो तो से अध्यय में स्वयं प्रत्यय है तो अध्यय से और प्रत्यय क्या होगा फिर इदम शब्द से अध्य बना लिया अस्मिन दिवसे तो इदम का आदेश और दिवस या दिन शब्द का दिया आदेश निपातन है न सद्य परार्ययी क्षमा परिद्यवि इत्यादि जो सूत्र है उसी में अध्य शब्द निपातन से बढ़ा हुआ है तो उसमें कल्पना की जाती है कि इदम के स्थान पर यह हो गया है और दूसरे शब्द के स्थान पर यह हो गया तो ऐसे ही अद्यवे है उसमें त्वे को और जोड़ दिया गया है ये कारत से ही मानेंगे अतः ये इदम शब्द से बनता है पंचमी के अर्थ में भी आता है यहां से इत वहां से घरेंगे इत बोलेंगे और अतः बनेगा तो इसलिए इन कारण अर्थन बन जाता है ये इस कारण से और शन ये सकारांत शब्द है यह भी अव्यय है धीरे अर्थ में आता है और प्रायस ये भी सकारांत है ऐसे ही मुहुस ये भी सकारांत है तो मोहु बार बार के लिए आता है और प्राय कभी कभी कभी कभी भी है लेकिन होता है अर्थात मुहू बार बार में एक क्रम चल पड़ता है लेकिन प्रायः में हो तो रहा है बार बार लेकिन ऐसा क्रम नहीं है कोई कि लगातार बार बार बार बार जैसे कोई अतिथि हमारे यहाँ ये तो हमारे यहाँ प्रायः आते हैं तो प्रायः आते हैं का ये नहीं कि आज आए कल फिर आए परसों फिर आए ऐसे नहीं उसे मुंह मुंह आ जाएगा फिर तो लेकिन प्राय आते हैं अन्य अतिथियों की अपेक्षा ये अधिक आते हैं वो अंतराल चाहे कितना ही हो जाए बीच में संख्यावाची और बढ़ाई इन्होंने आगे अब पीछे शतम तक हो गया था अब सहस्रम अब क्योंकि शतम से लेकर के आगे की संख्याएं सब संख्या और एक वचन ये ध्यान रखना है बस तो शतम दस के आगे एक शून्य लगाते हैं तो सौ बन जाता है और दो दस एक के आगे दो शून्य लगाएंगे तो सौ बन जाएगा और तीन शून्य लगाएंगे तो सहस्र हो गया अब एक एक शून्य बढ़ाते जाओ चार शून्य हो एक के आगे तो वैसे दस हजार जो बोलते हैं उसको इसमें बोलेंगे आयुत, आयुत। सहस्रम के बाद आयुतम अब दस हजार में फिर एक शून्य और जोड़ देंगे तो लाख बन जाएगा लाख का लक्ष शब्द प्रयोग में आता है लक्षम उसके भी आगे एक शून्य जोड़ देंगे तो प्रयतम अब यहां जो युतम शब्द पीछे आया था उसी उसी में ही अंतर आता जा रहा है जैसे आयुतम हो गया दस हजार है प्रयुतम हो गया दस लाख है ना? और और एक शब्द इसमें और है दस लाख के लिए वो न्यूतम है यानी प्र और नी, इन दोनों को जोड़ करके प्रयुतम और न्यूतम दोनों दस लाख के लिए आते हैं और करोड़ के लिए कोटि शब्द अलग से है तो कोटी ही करोड़ हो गया लेकिन कोटि ही शब्द अब जैसे कहा था कि सह, शतम के आगे सभी संख्याएं एक वचन में रहेंगी और नपुंसक लिंग में रहेंगी लेकिन ये कोटि शब्द जो है ये थोड़ा सा अपवाद बन जाता है इसमें ये स्त्रीलिंग में रहता है आगे फिर नपुंसक लिंग के सारे हो गए प्रारंभ जैसे अरबदम अब ये दस लाख में एक शून्य लगाते तो करोड़ बन जाता है ना और करोड़ में एक शून्य लगाए तो दस करोड़ तो दस करोड़ के लिए अलग से शब्द नहीं दिया है इन्होंने कोई उसको दस कोटी बोलेंगे फिर और दस करोड़ में भी एक शून्य और लगा दें तो है अब बनेगा अरब तो अरब के लिए अर्बुद शब्द है और अरबुद में भी एक शून्य और लगा दें तो दस अरब तो दस अरब में फिर दश अर्बुदम ऐसे कह सकते हैं और उसमें भी एक शून्य लगा देंगे तो खरब बन जाता है उसके लिए खरब शब्द है ऐसे ही दस खरब खर्व, दश खर्वम और फिर उसके बाद नील तो हिंदी में भी नील चलता है और संस्कृत में भी नील शब्द है और दश नील हो जाएगा और उसके आगे फिर पद्म तो हिंदी में भी पद्म बोलते हैं और संस्कृत में भी यही शब्द है पद्मम उसके बाद फिर दश और अंत में शंख हिंदी में भी ऐसी बोलते हैं तो शंखम अब शंख के आगे हम दस शंख भी बोल सकते हैं और गिनती नहीं करना है तो फिर आगे महा शब्द जोड़ करके उसमें महाशंख उसमें कोई सीमा नहीं है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं शंख से थोड़ा और अधर बढ़ जाइए आगे को तो शंख से आगे अब महाशंख बोलेंगे तो थोड़ा उसमें संख्या का कोई निर्धारण नहीं रहेगा हाँ इतना अवश्य कि शंख से आगे निकल चुके हैं बस तो इसमें शंख तक हम जब पहुंचते हैं तो शून्य लगाते लगाते लगाते लगाते एक के आगे एक के आगे कितने शून्य सत्रह शून्य बन जाते हैं इतनी है हो तो रहा ये लोक व्यार में इतनी इतनी वस्तुएं लाभ आप तो हो जाएगा प्रयोग उसमें क्या कहानी क्या है अरे जीवात्माओं की संख्या एक पृथ्वी पर मैंने बताया था ना एक बार आपको कितनी है एक पृथ्वी पर जीवात्माओं की संख्या <laughs> मनुष्य कितने हैं आठ अरब तो जितने मनुष्य होते हैं उतने अन्य सारे प्राणी केवल एक वर्ग मील क्षेत्रफल में आ जाते हैं पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं सारी पृथ्वी पर उतने प्राणी एक वर्ग मील पृथ्वी के क्षेत्रफल में आ जाते हैं और मनुष्य जितने क्षेत्रफल में रह रहे हैं वो क्षेत्रफल है 20 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो 20 करोड़ से गुणा करेंगे अब कितने को भूल गए एक वर्ग मील में आठ अरब तो आठ अरब को गुणा करेंगे बीस करोड़ से तो संख्या बनती है सोलह शंख हो गया देखो शंख का प्रयोग तो सोलह शंख जी बात में है एक पृथ्वी के ऊपर इसमें भी अगर बैक्टीरिया वायरस इनको भी जोड़ने और बढ़ जाएंगे कल्पना से बाहर हो जाएंगे हम्म तो मनुष्य तो बहुत कम है कहा आठ अरब और कहा सोलह शंख क्या अनुपात बैठा एक बराबर अनुपात कैसे बोलते हैं एक अनुपात एक अनुपात बीस करोड़ एक अनुपात बीस करोड़ इन एक मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो बीस करोड़ जीवात्मा लाइन में लगे हैं मनुष्य बनने के लिए आप यूं ही नहीं बन गए मनुष्य 20 करोड़ में से चुनाव हो करके आया है आपका तो 20 करोड़ में से कोई चुना जाएगा तो विशेष तो होगा ही वो है? 19 करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ बकाया रह गए हैं तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हम मनुष्य के बाद अन्य योनियों में जाते हैं और वहां चक्र काटते हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक अन्य योनियों में घूमते रहते हैं तब जाके मनुष्य बन पाते हैं जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं हम्म। तो एक के आगे कितनी संख्याएं लग जाएंगी शून्य सत्रह देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब नील दस नील पद्म दस पद्म अब दस पद्म तक आ गए हम ठीक है दस पद्म तक शंख में तो इकाई आई जाएगी वो एक का अंक तो दस पद्म तक कितने हो गए ये बारह और पांच सत्रह सत्रह शून्य होते हैं एक के आगे तो होता है एक शंख और ये तो एक पृथ्वी की बात हो गई फिर अनंत पृथ्वी तो हम लोग क्या कहते हैं जीवात्मा अनंत है लेकिन हमारी दृष्टि में अनंत है ईश्वर की दृष्टि में थोड़ी ईश्वर की दृष्टि में अनंत हो जाएंगे तो वो फिर कर्म फल व्यवस्था कैसे करेगा कर रहे वो हैं ही इतने मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूं तो ये हो गया अब इसमें इनके नियम पढ़िए इसमें क्या क्या लिख रहे हैं ये संख्याओं के विषय में कि शतम् सहस्रम अयुतम आदि तो आदि से आगे के सब आ गए एक वचन में ही आते हैं और नपुंसक लिंग में आते हैं ये पीछे बताया था क्या आ, है आ गया बाकी तो उसमें कोटी शब्द अपवाद बन जाता है ये बताया था मैंने तो ये श्रीलिंग है लेकिन है ये भी एक क्वेश्चन में नहीं। नहीं। अगर हम कोटी ही कोटी ऐसे बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा दो करोड़ कोटा या तीन करोड़ या उससे अधिक तो ये कोटी श्रीलिंग है शेष सब नपुंसक लिंग में है जैसे शतम्, सहस्रम व छात्रा नाह नारिय गृहाणी ये तीन लिंग दिखा दिया अलग अलग इन्होंने लेकिन इसमें अंतर नहीं आया लिंग में शतम् नपुंसक लिंग में ही रहा इधर चाहे नराह है चाहे नारिय है चाहे गृहाणी है हम्म और संख्यावाचक शब्द पहले होने पर या विशेष रूप में प्रयुक्त होने पर यह शब्द द्विवचन या बहुवचन में भी आते हैं तो आ तो जाएंगे लेकिन उनका अर्थ बदलेगा दो सैकड़ा तीन सैकड़ा ऐसे अर्थ होगा फिर ये हो गया अब लिखा है कि इनके रूप जो है तो शतम जो जितने आकारांत हैं इसमें प्राय आकारांति हैं देख लो आप कोटी को छोड़ दो है ना तो सारे आकारांत है गृह के समान चलेंगे कोटी के मती के समान है अच्छा आगे बोल रहे हैं कि इक्कीस इकतीस इकतालीस इत्यादि हम जब विंशति त्रिंशत चतवार इनके आगे जो हम नौ संख्याएं और जोड़ते हैं एक से लेकर नौ तक तो उसमें बता रहे हैं कि इनको बनाने के लिए ये नियम याद रख लें जैसे विंशति ही शब्द लिया हमने बीस अब हमें इसके आगे नौ संख्याएं और जोड़नी है एक से लेके तो वहां विंशति है या त्रिंशत है इसके पूर्व में एक दि त्री चतुर् पंच श अंतर आ जाएगा अगले अगले वर्ण के आधार पर जैसे वी आ रहा है तो बन जाएगा दर लेकिन त्रि आ रहा है शट तो तो वहां टकार रहेगा, तो ये जुड़ते जाएंगे ऐसे सप्त अष्ट नव दश, अष्ट में विकल्प रहता है अश्ट विकल्प रहता है संख्या तो द्वा भी बनता रहता है ऐसी अष्टन का तो ये संख्याएं बन जाएंगी एक शब्द सभी जगह एक ही रहेगा इन एक विंशति एक त्रिशत एक चतरिशत लेकिन विंशति दश के साथ जब जोड़ते हैं तो इसको दीर्घ हो जाता है एकादश द्वि त्रि और अष्टन हा इसमें मैंने दो में दो के विषय में बताया था अभी आपको द्वि और अष्टन ऐसे ही त्रि में है त्रि में त्रयस आदेश हो जाता है त्रेस लेकिन यही त्रय आदेश चतरिशत से आगे विकल्प से होगा विभाषा चतरिंशत प्रभृत सर्वेश्याम त्रेस त्रय के आगे विभाषा चतरिंशत प्रभृत सर्वेश्याम तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए कि द्वि त्रि और अष्टन इन शब्दों से आगे हम जब विंशति त्रिशत इत्यादि शब्द जोड़ेंगे तो द्वि को बन जाता है द्वा त्रि को बन जाता है त्रयस त्रेस त्र और, और अष्ट नहीं अष्ट अष्टन तो है ही इनको अष्टा कहना चाहिए था यहां देखो अष्टन का अष्ट तो बचेगा ही नकार लोक होकर के जैसे द्वि का द्वा बन गया नहीं मूल शब्द में जो अंतर आया है तो यहां मूल में अंतर कहा दिखाया इन्होंने अष्टन का अष्टा ऐसे लिखना चाहिए था आपके लिखा है क्या तो ये संभाल लो ऐसा है क्योंकि आगे उदाहरण भी देखो अष्टादश आ रहा है नहीं आगे देखो दिखा रहे हैं तो अष्टन का हो गया अष्टा ये बन जाएगा लेकिन ये विकल्प है ये इन्होंने नहीं दिया यहां पर और कह रहे हैं केवल अशीति को छोड़कर क्यों क्यों किसे किया था आकार हमने द्वि में और अष्टन में अभी तो बोला था सूत्र व्यस्त न संख्यायाम अबहरी ही अशीत्यो हो अशीति को छोड़ दिया और बहुरी समास में छोड़ दिया तो अशीति में द्वि ही रहेगा तो यणादेश होकर बयासी क्या बोलेंगे द्व्यशीति ही त्रासी को त्रशीति ही हुँ? और अष्टन में तो अंतर पड़ेगा ही नहीं अशीति अशीति आगे है हमने आ, आकार नहीं किया तो तब भी दीर्घ होना है आकार सवर्ण दीर्घ आकार कर लिया तब भी दीर्घ होना है एक ही बनेगा अष्टाशीति अंतर और जगह आ जाएगा जैसे अष्ट सप्तति ही अष्टा तो ये हो गए और इसमें कुछ रह गया आपको शंका हो रही है तो कुछ कोई चीज रह गई हो तो क्योंकि आवश्यक नहीं है सब कुछ मिल जाए आपको तो आगे जो शब्द है चतुर क्योंकि तीन का नियम बता दिया उन्होंने विकल्प है ये मैंने आपको बताई दिया था अभी उन्होंने विकल्प पक्ष तो नहीं रखा है और जो रह गए तीन के अतिरिक्त जैसे एक का तो बता दिया एक तो हमेशा एक ही रहेगा केवल दश के साथ में एकादश बनता है और द्वि त्रि का नियम बता दिया अब रह गया चतुर हंचन और शश और सप्तन और नवन अष्टन का बताई दिया तो ये के त्यों रहेंगे अब के त्यों रहेंगे तो क्या तात्पर्य कि चतुर में रेफ है तो रेफ का ध्यान रखना है आपको कि रेफ का क्या हो सकता है क्या आ रहा है आगे जैसे विंशति आ रहा है तो रेफी रहेगा चतुर्विशति त्रिशत आ रहा है तो रेफ को विसर्ग होकर के सकार होगा चतुस्त चुवार आ रहा है तो रेफ को सकार विसर्ग होकर के सकार सकार को सकार चतुस्तुरिशत पंचाशत आ रहा है तो विसर्ग चतु पंचाशत चतुष्टि चतु सप्तति ही अशीति है तो रेफी बोलेंगे चतुराशीति नवति आ रहा है चतुर्णति वहां ना को भी जाता है और शश में भी बताया था मैंने के कहीं टकार होगा कहीं टकार होगा ठीक है जैसे शठ वि और और श्रिंशत सप्त तो नव में कोई अंतर नहीं आएगा कहीं भी जोड़ते जाओ इनके लिए बस नकार हटाना है केवल और शश में एक अंतर जैसे एक शब्द के आगे दश आने पर एकादश बन गया था ऐसे ही शश शब्द के आगे जब दश शब्द जोड़ते हैं तो ये शोडश बन जाता है शश के स्थान पर शो आदेश और दश के द को तो ये निपातन से, उसके आदि से करते हैं पृषोदरादीन यथोपदिष्टम आदि गण में जैसे शब्द पढ़े हुए हैं वो साधु माने गए हैं और क्या है उनतीस उनतालीस और नौ हम्म hmm? तालीस और नौ इनके लिए नव लगाया इन्होने या अगली संख्या से पूर्व नहीं सभी में हो जाएगा ये तो उन्तीस उन्तालीस में उन्तीस उनतालीस में तो उन्तीस उनतालीस क्या ये तो हम उन्नीस उन्तीस उनतालीस तो ये तो उसमें नव भीत लगाते हैं जैसे नव दश या एक ऊन एक कम बीस तो एको नकोन त्रिशत एक ओन चतर ये सर्वत्र लग जाएगा आदि में होना चाहिए आदि में लिखेंगे तो इधर उन्नीस होना चाहिए फिर उन्तीस की जगह उन्नीस उन्तीस उन्तालीस आदि ये बनेगा दिवादी गण की इसमें धातु कौन सी थी है? दिवादी गण की तो इसमें आई नहीं कोई हुँ? नहीं धातुओं में आपकी आई थी अस्त प्रथ त्वर क्षुभ स्पन्द भ्रंश भ्राज तो, तो भादी गण के दिगण गण की थी बाकी सब भुआदी गण की हैं ये अदादि दिवादी गण की इसमें एक भी नहीं है लेकिन दिवादी गण के विषय हम बता रहे हैं चलो पढ़ लो कोई बात नहीं तो दिवादी गण में शयन प्रत्यय होता है ये कल चर्चा हो चुकी थी चार लकारों में शयन आएगा शयन का यह बचेगा और गुण हो नहीं पाता है धातु को क्यों नहीं हो पाता है कौन बताएंगे हाँ क्योंकि इंगित होने से शयन प्रत्यय शीत है शीत होने से सार्व धातु को पकार न लगा होने से अपित है तो अपित सार्व धातु को इंगित के समान माना जाता है तो किंगितिचय गुण नहीं होने देगा तो संधियों का सूत्र देखो रेफ के स्थान पर दो सूत्र हमने पीछे देख लिए थे अतोरो आ गया था था आ गया तीसरा सूत्र ये आ गया ये तीन ही सूत्र हैं बस जो रेफ के स्थान में कुछ करते हैं विसर्ग के अतिरिक्त तो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि भो भगो अघो तीन शब्द ये हैं और अपूर्व से पूर्व में है जिसके ऐसे रेफ के स्थान पर ऐसे रू के रेफ के देखो यहां भी वही छू का रेफ होना चाहिए ठीक है अनुबंध अवश्य हो पहले उसमें तो उसके स्थान पर परकार कर, आदेश करता है उस आकार का लोप लोपहशा करने से से लोप कर देते हैं जैसे देवाह गच्छन्ति, तो रेफ से पूर्व आकार है दूसरी बात यह है कि कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां भू भी प्राप्त हो रहा है और अतोर और, और हसीच इनमें से भी कोई सूत्र लग रहा हो तो कौन सा लगाएंगे जैसे देवदत्त जा रहा है तो देवदत्त और रू का रेफ देवदत्तर गच्छती। कौन कौन से लग रहे हैं सूत्र हम्म और तो ऐसी अवस्था में छठे अध्याय का सूत्र लगता है क्योंकि आप आठवें का लगा भी लोगे तो पूर्व तरह से दम से असिद्ध हो जाएगा फिर लगेगा भाई छठे अध्याय का तो ये ध्यान रखना होता है कि जहां भू भगो जहाँ हसीचय और अतोरो ये नहीं लग पाते हैं तब भूभो की बारी आती है बचा खुचा मिलता है इसको उन दोनों से तो देवा यहां उन दोनों में से कोई लग ही नहीं रहा था क्योंकि रेप से पूर्व दीर्घ आकार आ चुका था अब वो दोनों लगते हैं रेप से पूर्व ह्रस्वकार होने पर ऐसे ही बाला हसंती और नागत लेकिन राम इच्छती यहाँ तो है रेप से पूर्व तो यहाँ क्यों नहीं लगा उन दोनों में से कोई वाले सूत्रों में से दोनों में से कोई यहाँ क्यों नहीं लगा न तो अकार परे है न हर्ष परे तो राम इच्छती कऐश ऐसे ही हम्म उदाहरण के वाक्य देखिए एता संख्या बहुवचन है ये संख्या स्त्रीलंका है इसलिए ऐसा एते एता एता संख्या संति ये संख्याएं हैं कौन कौन सी तो शतम् सहस्रम लक्षम है प्रयुतम प्रयुक्त क्या था प्रयुत और नियुक्त दो शब्द आए थे ना तो प्रयुत और नियुक्त दस लाख के लिए आए थे लेकिन आयुत बोलेंगे तो दस के लिए आएगा तो प्रयुतम कोटि ही पद्म शंखम महाशंखम चे आजकल के समय में यीपे धनम अस्ती तस्य कीर्ति प्रथते उसकी कीर्ति का विस्तार होता है फैलती है सेनापति स्वरते सेनापति शीघ्रता कर रहा है दुर्जन प्राय क्षोभते दुर्जन प्राय दुखी रहता है क्षुब्ध क्षु्रता मम ने मुहु स्पंदते बार बार स्पंदन कर रहा है फड़क रहा है, सूर्यो भ्राजते हसी चल गया सूर्य चमक रहा है एक चतुच्विंशत् पंचपंचाशत्ष्ष्टि सप्तति अष्टीति नवनवति एकोन शतम् नवनवती का ही एक शतम् भी कह सकते हैं वा मनुष्या अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एकोन शतम् में ऊन लगाया अब जरा उस वाक्य को दोबारा पढ़ो जो नियम 103 में पांच वाले भाग में है ना पांच जहाँ से कोष्ठक में लिखा है क्या लिखा था वाक्य दो ही तो लिखे थे ये शब्द कहाँ से आ गया तो क्या बनेगा बाकी वहां पर संभाल लो उसके लिए की उन्नीस इसको ऐसे करो ना उन्तीस को तो कर दो उन्नीस और उनतालीस को कर दो उनतीस और फिर लिखो उसके आगे आदि क्योंकि दो लिख कर के आदि लिख देते हैं वैसे तो एक लिख कर के भी आदि लिख देते हैं लेकिन थोड़ा सा बढ़ाना भी होता है तो तीन नहीं लिखना पड़ता है दो लिख के आधी लिख दिया इन थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखा दिया फिर आदि ये थोड़ी कम चार पांच बार लिखे फिर लिखे आदि तो आदि का तो महत्व वैसे कम कर दिया इतना क्यों बोला फिर तो उन्नीस उन्तीस आदि में यह वाक्य बनेगा उधर तो ये हो गया ये शा मनुष्य है संति आगे जोड़ सकते हैं राम अस्थि तो ये रामोस्थि बनेगा अस्तु आसीत सियात भविष्यति ये असधातु का ही रूप है भविष्यति और भू का भी रूप भविष्यति बनता है क्योंकि अस धातु के आगे जब सार्वधातुक प्रत्यय न हो करके अर्ध प्रत्यय आते हैं जैसे कि अस्प्रत्यय आ गया तो तो अस्के स्थान पर भू हो जाएगा ठीक है अस्थिर भू भविष्यति अनुवाद देखिए 21 मनुष्य तो एक विंशतिर मनुष्य इकतीस कन्याए आगे बाक क्या है संति के साथ में क्रिया ये करता है सारे प्रथमा का बहुवचन लेकिन संख्या क्योंकि ये क्वेश्चन की रहेगी स्त्रीलिंग में लेकिन मनुष्य कन्या ये तो रहेगा बहुचन तो एक विंशतिर मनुष्या एक एकत्रिशत कन्या दिच द्वाच्चाशवाज नहीं निकलती त्रयह पंचाशत फलानि ऐसे ही चौसठ का चतुर क्योंकि इसमें अंतर नहीं आएगा लेकिन विसर्ग का ध्यान रखना रेप को करना है कि नहीं करना है तो वहां पर रेप में वरी से विसर्जनीय के स्थान पर सकार का भी विकल्प रखा गया है तो ही ऐसे भी कह सकते हैं और चतुष्टि पुष्पाणी और वस्त्र के साथ में सप्त पंच सप्तति वस्त्राणी हम्म चतुर्तुर्तरु कहा वो आप तो पंच सप्त वस्त्राणि पंच सप्तर वस्त्राणि और अब यहाँ पर षडशीति ही बोलेंगे क्योंकि शश है ना तो शा को पहले उसका हो जाएगा जश आदेश सुनते तो षड शीतिर विद्यालया विद्यालय और सप्त न सप्त नवति, ही, नवति ही बन गया अगले वाक्य में क्रिया नहीं है यह है कहां तक है बाकी ये नहीं दूसरा वाक्य समाप्त कहा हो रहा है अठानवे वर्ष यहां हो रहा है तो क्रिया नहीं है यहां भी तीसरे में भी क्रिया नहीं है तो ऐसे ही बोलते जाएंगे विशेषण लगात के क्रिया संख्यावाची विशेषण बन जाएगा तेईस फल तो त्रयस और त्रि लेकिन हाँ त्रयस आदेश कर देंगे जब त्री के स्थान पर तो विंशति शब्द आ रहा है आगे तो हसीचे लग करके त्रयोविंशति फलानी हम्म हम्म नहीं दो दो का नियम जो रखा गया था ना वहां पर तो वो है विभाषा चिशत प्रभृतो चिंश प्रभृत है चालीस से आगे जब बोलेंगे चालीस या चालीस से आगे क्योंकि द्वेष्ठ संख्याम अबहरीय शीत और, और त्रेस त्रय ये दोनों सूत्र हो गए अब ये दोनों सूत्र होने के बाद इनमें तो विकल्प नहीं था लेकिन आगे कहा कि विभाषा चतरिशत प्रभृत सर्वेशां तो चतवार से आगे फिर दो दो बनते जाएंगे ये और हमने बोला है यहाँ पर क्या बोला था अभी चौतीस तो चतवार तक तो पहुंचे नहीं है नहीं तेईस तेईस बोला था ना तो यहाँ ही रहेगा तो त्रयोविंशति ही फलानी और चतु चतुस्त्रशत यहाँ रेप को विसर्ग और साकार होकर के चतुस्त्रशत पंच चत पुस्तकानी और शत पंचाशत पंचाशत के तक तहत हो जाएगा पंचाशत वस्त्राणी वकार इसलिए और षष्ठी सप्तषि कन्याप्त या अष्टा सप्तति मनुष्या अष्टा सप्ततिर मनुष्य और नव और अशीति तो नवाशीति बन जाएगा दोनों बन को मिला करके दीर्घ करके नवाशीतिर दिनानी। अब दिनाष्टी या अष्टान तो अष्टनवतिर नषाणी इस तरह से आगे फिर ऐसे ही है ये क्रिया नहीं है इसमें कोई तो दो सौ अब क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अब क्षते अब यदि हम कहें कि द्वे तो अशुद्ध नहीं है लेकिन लाभ क्या हुआ उसका विशिष्टता क्या आ गई द्वे बोलने से शतः स्वयं बता रहा है हाँ बहुवचन में यदि बोल रहा है शतानी हमें तो कितने शतानी कितने शत हैं? तो कि त्रीणी शतानी हैं? चतवारी शतानी पंच शतानी वहां तो ठीक है संख्या लगाएंगे तो अर्थ में अंतर आएगा और केवल शतानी बोलेंगे तो पता ही चलेगा ही नहीं ये तो पता है कि हाँ तीन से अधिक है लेकिन कितने हैं तीन सौ या तीन सौ से अधिक शतानी हो गया हम निर्धारण भी करना है तो इधर बोलना पड़ेगा साथ में ऐसे एक हम्म? क्या अर्थ हो जाएगा इसका शतम दो तो दो है तो फिर आप शतम में एक वचन बोल रहे हो बाकी तो यही है बाकी क्या है तो आप एक वजन कैसे बोल रहे हो दो में उधर दो भी कहते जा रहे हो उधर एक वचन भी कहते जा रहे हैं तो द्वे शते, लेकिन द्वे को क्यों बोलेंगे आप शते बस क्षते कार बालकऊ अब द्व बालक बोलने में क्या लाभ हुआ अनावश्यक क्यों बोलना है तो शते हो गया तीन सहस्र अब यहां आपको त्रीण बोलना पड़ेगा साथ में सहस्राणी बोलेंगे तो संदेह रहा पता नहीं कितने हजार हो कितने हजार है तो त्रिणी सहस्राणी हो गया एक हजार आप बताओ क्या बोलेंगे बस केवल सहस्रम एकम की आवश्यकता नहीं है सहस्रम और दस हजार में या तो आप शब्द बदल दो अपना दस हजार का आयुत बोलें या फिर दस बोलें अगर दस बोलेंगे तो दस सहस्त्राणी होगा आयोतम कह देंगे तो एक वचन ही आएगा अयोतम बस दस हम्म ऐसे ही एक लाख को क्या बोलेंगे लक्षम बस लक्षम। अब दस लाख में दो त्रह हो सकता है कि दस लक्षाणी अथवा प्रयोतम या न्यूतम वो एक वचन ही आएगा दस लक्षाणी एक करोड़ तो केवल कोटि ही और दस करोड़ में दश कोटय मती मती मतया अथवा अथवा यहाँ है ही नहीं और <laughs> दूसरा नहीं है नहीं। तो दश कोटया एक अरब तो अरब का अर्बुदम अब एक की आवश्यकता नहीं बोलने की नहीं। लेकिन दस अरब में आपको बोलना पड़ेगा दशार दश अर्बुदानी दश अरबुदानी है और क्या होगा गुण करेंगे दशार बुदानी खरब तो खरब खर्व, है खरबम और दश खरब दश खरवाणी ऐसे ही नील का नीलम दश नीलानी, पद्म दश पद्मी शंखम दश शंखानी और महाशंख को महाशंखम इसको यही बोलेंगे अब तो हो गया होगा अभ्यास चलिए अगले वाक्य देखिए आजकल धन ही धर्म और सत्य है तो आजकल अध्य धनम एवं अब धन क्योंकि नपु सक लेंगे व्यक्ति कौन सी है ये धनम धनम कौन सी व्यक्ति बोल रहा हूं मैं धनम एवं आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा था में। तो उत्तर उत्तर की तरह होता है प्रश्न प्रश्न की तरह होता है लहजा बदल जाएगा तो एक है, एक है, लहजा बदल गया नहीं एक क्वचन है एक क्वेश्चन है तो अध्यत्व धनम एवं धर्म धर्म को मत कर देना से धन नेंगे धर्म भी साथ में धनम एव धर्मः और सत्य है च ची नहीं एक ही तो है धन धन के ही विषय में बता रहे हैं धन ही धर्म है धन ही सत्य है लेकिन ये वाक्य सही नहीं है वो आज है या, या कल परसों है या कभी भी है वही नियम तो नियम ही है ये तो मान रखा है लोगों ने कृष्ण की कीर्ति फैल रही है कृष्ण से कीर्ति प्रथते फैल रही है उसकी धीरे-धीरे फड़क रही है तो तस्य या अक्षि तिणी अक्षिणी ऐसे रूप इसके या चक्षु धीरे धीरे तो शनि ही शनि ही स्पंदते वह प्रायः क्षुब्ध हो जाता है तो स प्रायः का प्राय प्रायस शब्द है ये सकारांत अव्यय है तो स प्राय की है गुण हो जाएगा शोभते अगर तुदादिगण तो की होती तो नहीं होता गुण तो तुदादिगण में अंगित होता है प्रत्यक्ष लट लकार के रूप से ये पता चल जाता है धातु किस गण की है अगर हम रूप याद है तो जैसे लिखती किस गण की है लिखती लिखता है, लिखती। किस गण की है गण अब आप देखो ना चक्कर में पड़ गए अरे गुण कहा है इसमें अगर लेखती बोलते हम तो आप कहते गण की तो हो गई अभी है। क्यों सौरभ नहीं आया समझ में तो तो क्योंकि दो स्थल ऐसे हैं जहां अ होता है यानी कि शब का भी अ बचता है श का भी अ और अन्य तो बहुत ही अंतर है कहीं श्यन है कहीं स्ना है कहीं स्नम है कहीं ऊ है छह विकरण है ये शब्द दो ये हो गए और श्यन स्ना स्नु छह विकरण और गण कितने ग्यारह तो 11 में दो तो हटा दो आप चौरादी और पंडुआ दी इनमें तो पहले इणी चोरिया वो चीज अलग हो गई बाद में फिर शप आएगा वो छोड़ दीजिए उसके लिए आप कितने रह गए नौ तो नौ गुणों में छह तो हमने ले लिए अलग अलग विकरण वाले तो कितने बचे तीन तो तीन में आप आदादी में भी लाएंगे शप जोत्यादि में भी लाएंगे शप हम्म नहीं आदि तो शप में आ ही गया देखो छह विकरण है शप श सुनू हाँ सुनू बोलने से रह गया था ऊ और ऊ सात विकरण तो सात विकरण में सात गण आ गए और दो गण हमने वहां हटा दिए थे चुरादी और कंडवादी तो नौ रह गए नौ गणों में सात गण का निपटारा हो गया दो रह गए थे कौन से अदादी और जो अत्यादि तो उनमें भी शब ही आता है तो कुल विकरण कितने हुए सात और ये कौन सी विकरण है जैसा मैंने कल चर्चा की थी सार्वधातुक प्रत्यय पर आने वाले विकरण और आठ धातु प्रत्यय पर रहते आने वाले विकरण कितने बताए थे चार, चार। कौन कौन से चिली और चली, चली। और सिप सिपर्म लेटी।, लेटी वाला लेकिन सिप को चलो छोड़ भी दो लेट लगा रूप है ये तो तीन प्रसिद्ध है और चली चली अपने में कभी अकेला रहता नहीं चली जब भी आएगा तो चली के स्थान में अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सिच हो जाएगा और कुछ और हो रहा है तो वो हो जाएगा और सिच भी नहीं हो रहा है कुछ और भी नहीं हो रहा है तो चिली को भी जाना पड़ता है अगर सिच भी नहीं किया हमने वो सिच भी नहीं किया अन्य कोई आदेश भी नहीं किया तो अकेला चिली उसको जाना पड़ता है यद्यपि सिच औग के है सदा होगा लेकिन सिच को सिच न हो ऐसी कंडीशन कब आ सकती है कि हम चिली को ही गायब कर दें न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी अगर आपने चिली को रखा तो सिच मानेगा नहीं वो तो आएगा तो आप क्या करेंगे कि सिच को भी नहीं करना है हमें तो सीधी सी बात है चिली को हटाओ पर चिली को ही हटा दो सिच हो से जाएगा तो चिली का लुक हो जाता है मंत्रे घस वर्ण नश व्री दहा क्री गमी जनेभ्यो लेक करता है कहने का तात्पर्य चलिए आपको कहीं नहीं मिलेगा या तो हट जाएगा वो या सिझ होगा या कुछ और होगा चलिए आगे देखिए आपके अनुवाद के साथ साथ व्याकरण भी इसमें सारा आ रहा है तो कृष्ण बार बार शीघ्रता करता है कृष्णो मोहर मुहुह और शीघ्रता करता है तो त्वरते तो कृष्णो मोहर मुहुस्त त्वरते ग्रीश घर के ऊपर है अतः वहां से गिरता है तो ग्रीशो गृह ये अस्थातु का प्रयोग आता अब वहाँ से गिरता है तो वहाँ से की क्या होगी ततः ततो इसलिए वहाँ से गिर रहा है सूर्य की किरणें चमकती हैं है, है? कहाँ पर तो भी ठीक है सूर्य की किरणें चमकती हैं सूर्यस्य से अब मरीची शब्द इन्होंने दिया था तो मरीचय लेकिन आगे हमें भ्राजंते बोलना है तो मरीचयो सूर्य से मरीचयो भ्राजंते सूर्यो भ्राजंते हाँ वो भी ठीक है रमेश है रमेशोस्ती मैं हूँ अहमस्मि तू भी है तो हम अब प्यासी वह था स आसी भू लगेगा तू भी था तो हम प्यासी ही मैं ही मैं था अहमे वासम आसम बनता है बालक वहाँ होगा बालकस त्र भविष्य असके स्थान पर भूवादेश तू भी वहा होगा त्यसी तो मैं यहाँ ही रहूंगा अहम अव भविष्या वह यहाँ रहे सूत्र। वह यहाँ और रहे अस्त अस्त योत्र स तू रहना त्व तो तत्र स्याह तत्र नहीं वहां है वहां ही कहा है? है नहीं लोट बोलेंगे तो मैंने बोला स्याह और अगर लोट बोलेंगे तो एधि त्व तत्री वृद्धि करके त्व तत्री और स्याह स्याह उसमें आता है ना मंत्र में ओम यदगने श्याम अहम तव घा वो सह यही है मध्यम पुरुष पुरस्कार स्युष्टे सत्या मैं यही होऊं अहम अत्रईव। अथवा लोट में लोट में असानी, असानी। विदलिंग में सै अहमत्र यहां लिंग का ही प्रयोग ज्यादा उचित है ऐसे स्थलों पर क्योंकि जहां सीधा आदेश होता है वहां हम लोड को लाते हैं और जहां थोड़ी सी इच्छा भी झलक जाती है तो उस अवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है अशुद्ध वाक्य में अब अहम के साथ में उन्होंने आसीत लगा दिया है तो अहम के साथ में आसम लगेगा या इधर बदले हम सह ऐसी अहम अशिष्यामी तो भविष्य होगा तो हम तो अगर लोट का बोल रहे हैं तो और यदि विदलिंग का बोल रहे हैं तो जैसा स्वाभी हमने बोला था इस तरह से तो ये भी हो गया अभ्यास बस इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि